दसम सूक्त मंत्र पढ़िष्य व्याख्या ऋग्वेद केंडल के दसमें सूक्त कथम मंत्र स्वाध्याय किया जाएगा स्वाध्याय करने वाले मंत्र के गायती इस प्रकार से प्राथमिक पद हैं ओ गाय गायत्रीण अर्चंत कमल तृण ब्राह्मण स्वाशत कृ पंचमी वये मिरे पदा गायदी गशंस जगदीश गाएत्रण प्रशस्ता छंद अच्छा से धाका ईश्वर उपासशंसा मिर्च नृत्य पूज अर्श्यते पूज्यते सर्वै जने यस्तम् अर्किणः अर्का मन्त्रा ज्ञानसाधना येषां ते ब्राह्मणा वेदान् मिलीत्वा क्रियावन्तः वा जगत्सकारं शतक्रतो शतं बहूनि कर्माणि प्रज्ञानानि वा यस्य तत् तदुत्कृष्टार्थे तत वंशमिव यथा यहाण शिक्षण तक वंचम्स क्वेश्चा अलंकार यहा, यहा मनुष्य पूजा अथा सदा कार्याव्यम वेदविद्याम् अपि अधीत्य सम्यक् विहित्वा उपदेशेन उत्कृष्टैः गुणैः स मनुष्यवंश उद्यमान् क्रियत तथैव तैरपि भवितव्यम् नेदं फलं परमेश्वरं विहाय अन्यसूचकं प्राप्तुमर्हति कुतः ईश्वरस्य आज्ञाभावेन तत्सद्दिश्य तथ अन्यवस्तुनो हि अविद्यमानत्वात् तस्मात् तस्यैव गारम् अशनं च कर्तव्यमिति पदार्थ आर्य भाषा में फिर शतक्रतो असम ख्या कर्म और उत्तम ज्ञान युक्त परमेश्वर ब्रह्मण जैसे वेदों को पढ़कर उत्तम उत्तम किया करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ उपदेश गुण और अच्छी अच्छी शिक्षाओं से वंशम अपने वंश को उद्यम निरय प्रशस्त गुणयुक्त करके उद्यमवान करते हैं वैसे ही गायत्रीण जिन्हों के गायत्र अर्थात प्रशंसा करने योग्य संतराग आदि पड़े हुए धार्मिक और ईश्वर की उपासना करने वाले हैं वे पुरुष आपकी गायन की साम वेद आदि के गानों से प्रशंसा करते हैं तथा अर्क अर्घ अर्थात जो कि वेद के मंत्र पढ़ने के नित्य अभ्यासी हैं वे अर्कम सब मनुष्यों को पूजने योग्य व आपका अर्चन की नित्य पूजन करते हैं भावार्थ आर्य भाषा में इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सब मनुष्यों को परमेश्वर की, परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए अर्थात उसकी आज्ञा के अनुकूल वेद विद्या को पढ़कर अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ अपने और अन्यों के वंश को भी पथी करते हैं वैसे हि अपको और परमेश्वरवाय दूसरे का पूजनवा वह कभी उत्तम पल को प्राप्त हो योग्य नहीं हो सकता कुकि न तु ईश्वर कीसि आज्ञा हि है और न ईश्वर के समी दूसरा पदार्थ है जिका स्थान इससे तब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर जी का गान और पूजन करें ये फेस स्वाध्याय है माता अत्यन्त ज्ञाने योगे वेद मन्त्र में जो शब्द आये झा का प्रयास एक शब्द है शत कर्तु शतशब्द यद्यपि सौ का वाचक शत से ह सो को यहा शत शब्द का अर्थ है संीक्षा जिके हणना नहीं कर सक करतों ईश्वर का नाम है ईश्वर को समझाने के लिए उसकी क्रियाओं को समझना समझाना होगा काल में एक क्षण में ईश्वर कितनी क्रियाएं करता है इसकी कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता एक क्षण में हमें मन वाणी फिल्म से सतत क्रिया करते रहते हैं वे क्रियाएं अच्छी और बुरी दो प्रकार के उनका पूरा का पूरा परिधान रखना उनका पूरा का पूरा ठीक ठीक फल देना शेश बचे हे कर्मों को याद र मनुष्य लगभ अरब से ऊपर माने जाते इस पृथ्वी से ऊपर माने जाते तो अरब से ऊपर मनुष्य है में पानी में आप विचार के चले उन प्राणियों के कितने कर्म कितनों का फल भोग चुके हैं वो उनको लौटा के मुन सीजन देना है पशु कीट फल को अब इन में से हमें से कितने को पशु बनाना है और यह जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है या आप जैसे हमारे जैसे जीव आत्मा दौड़ लगा रहे हैं अर्थात ईश्वर दौड़ लगवा रहे हैं क्या समझे सुनिया बात समझ स्वयं दौड़ नहीं लगा रहे हैं ईश्वर से अथवा ये कहो ईश्वर ले जा रहा है ये कहो सीधी सी बात इतने को कहा ले जा रहा है इतने को कहां इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते पर यह निश्चित बात है कि सतत उन प्राणियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उनको उसी योजनी में भेजना अब अरखों खरबो लोगों का अंदर चल रहे हैं गतिशील जिनकी गणना हम नहीं कर सकते और हम जो करते करते हैं र्थना स्तुतिश् अलग अलग अलगी स्तृति प्रथना उपना सुनता है या नहीं सुनता और भी देता है या नहीं देता तु कति क्रियाए होगि बताव दिमाग बनाे कि ईश्वर नाम का पदा के ला है वैज्ञानिक लोग कहेंगे भाई हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कोई देधारी व्यक्ति ऐसे काम करके तो दिखाए कोई इसलिए उनके मन में यह बात नहीं बैठ पाती कि ईश्वर भी कोई ऐसा व्यक्ति है ऐसा पुरुष है जो इतने कार्यो को करता इसलिए ईश्वर का नाम शतक करतू है एक बात को याद रखो विद्या नाम है शतक कर्तु का क्या हुआ जिसकी क्रियाएं असंख्यात हैं कोई हमें से सारे मिलकर के भी नहीं गिन सकते उसको यहां पर सतक कर्तु कहा और संबोधन किया ये सतक कर्तव यहां तक समझ गए गायत्री तवा गायत्री न गायंती का अर्थ सीधा साधा है कि गाते हैं एक व्यक्ति हो तो कहेंगे एक गायती और दो होंगे तो एक तो दो गायतः और अनेक होंगे तो एक सर्वे गायंती आप संस्कृत पढ़ते तत्काल समझ में आएगा कि वेद मंत्र में ये गायंगी शब्द है और बहुवचन में गायती बनेगा बात समझ ला और फिर पढ़ेंगे आप दुआ दुआ है। तुझको अब क्या समझना है तुझ को तुझ को किसको एक कर दो ये असंख्या क्रिया वाले दुआ दुझको गायत्री ने गायन दी गायत्री वेद विद्या को जानने वाले छंदों को जानने वाले शाम विज्ञान गायन को जानने वाले छंदों के माध्यम से ईश्वर का गायन कर आप गायत्री मंत्र बोलते हैं पुराने साधकों को छोड़ के नए साधकों से बात पूछी जाए कि ओम गुर स्व ये गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र में छंद के विज्ञान के आधार पर जिसमें चौबीस अच होम स्वर हो उसको गायत्री छंद कहते गौर हाल जिस मंत्र में चौबीस स्वर हो अर्थात अ आई ई ई स्वर व्यंजन नहीं उसको गायत्री छंद कहते स्व में 24 अक्षर नहीं है क्या समझना है ओर व स्व में 24 अक्ष नहीं है अधिक और यहां से चलो तत्सवित दुर्वरेम में कितने अक्षर हैं इस अक्षर है उसमें एक कम पड़ गया सम यदि जहां से गायत्री मंत्रारंभ होता ना तत्सवित दुर्वरेण्यम उसमें तेईस स्वर हैं चौबीस नहीं फिर भी वो छंद की दृष्टि से गायत्री नहीं बनता है नहीं तो साधक याद रखें जब ये प्रश्न पूछा जाता है अथवा आक्षेप किया जाता है कि आप इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं भूलभूस् स्वर को अथवा तत्सविपुर को ये तो गायत्री छंद ही नहीं है गायत्री कहना व्यर्थ है निरर्थक है तो इसका उत्तरयाग करेंगे आप छंद की दृष्टि से गायत्री होना एक बात जो भी सक्सर हूं ये बात थी परंतु गायत्री मंत्र इसको क्यों कहते हैं गायन तम त्रायत्री इति गायत्री याद हो गया गायनतम गाने वाले को दुखों से अधरम से तैरा देता है इसलिए इसका नाम अब आपको याद हो गया या नहीं हुआ नहीं। गाने वाले को विधि पूर्वक जप करने वाले को और ज्ञान कर्म उपासना शुद्ध करने वाले को यह दुख से अज्ञान से अधर्म से तैहरा देता है इसलिए इसका नाम गायत्री है छंद की दृष्टि से इसका नाम गायत्री नहीं इसलिए हमको पता चला और जिज्ञासु को भी ठीक उत्तर दे पाएंगे गायन तम त्रायती गायत्री गाने वाले को आचन करने वाले को तेरा देता है इसलिए इसका नाम अब दूसरे इसी ने एक बात कही गायत्री त्रायते गायत्री ये गाता है दोनों का गायन करता है ईश्वर के गुणों को बताता है गायत्री में गुरु जो प्राणों का भी प्राण वह संदुर से छोड़ा भी पाना ईश्वर के गुणों का वर्णन करता है गाता है उनको यह गायत्री मंत्र अब क्या समझ में आया गायत्री मंत्र में ईश्वर के गुणों का वर्णन है यह गायत्री मंत्र उनको गाता है बताता है। गायती थी, थी दूसरा वो और जोड़ दिया ये गाता भी है दुख सा भी है ये दूसरी व्याख्या उतनी स्वीकार नहीं थी वो निरुपकार की थी गायन तम त्राय तिथि गाय थी एक व्यक्ति दो बातें जोड़ी थी ईश्वर के गुण स्वभाव का वर्णन करता है बताता है भू स्व तत्सवि दुर्वरे इतना ही नहीं गायत्री का और व्यापक अर्थ करेंगे तो ये दूसरी चीजों को भी बताएगा ओ गुर स्व पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोग और दीलोक उनका भी वर्णन करता है तो आपने थोड़ा सा सुना है गायत्री गायन की सा वेद के विज्ञान के माध्यम से विशेष सतह कर दो आपका गायन अर्थंती अर्थम अर्चीन है और जो वेदों को पढ़ते पढ़ाते हैं वो आपकी सीधे मंत्रों से पूजा करते हैं उपासना करते हैं एक उपमा दी गई ब्राह्मण लोग बुद्धिमान लोग उद्यम परिश्रम से अपने वंश को उठाते हैं और दूसरों को वंश से उठाते हैं ऐसे ही ईश्वर की पूजा करने वाले भी ईश्वर के दोनों को गुलाते हैं उसकी पूजा करते हैं आप भी ऐ का प्रयास करें के <laughs>